पत्रावली 132 सौ बत्तीस स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित नमो भगवते श्री राम कृष्णायण संयुक्त राज्य अमेरिका अट्ठारह सौ चौरानवे प्राणाधिकेशु तारक दादा और हरि का पहला पत्र अब मिला उससे मालूम हुआ कि वे लोग कलकत्ता आ रहे हैं मेरे पूर्व पत्र से सभी ज्ञात हुआ हो रामदयाल बाबू का भी पत्र अब मिला तदनुसार फ़ोटो भेजूंगा माता जी के लिए ज़मीन खरीदना होगा फिलहाल मिट्टी का ही मकान हो बाद में देखा जाएगा लेकिन जमीन बड़ी होनी चाहिए किस तरह किसको रुपया भेजूंगा लिखना तुम में से कोई विषय कर्म का भार संभालो विमला काली कृष्ण ठाकुर के दामाद ने एक लंबी चिट्ठी भेजी है कि उन्हें हिंदू धर्म में बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया है प्रतिष्ठा से बचने के लिए मुझे बहुत सारे सुंदर उपदेश दिए हैं और अपने गुरु शशि बाबू की लिखी एक पुस्तक भेजी है उसमें सूक्ष्म तत्व की वैज्ञानिक व्याख्या की गई है विमला की इच्छा है कि इस देश से पुस्तक छपाने की सहायता मिल जाए इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं क्योंकि ये लोग बंगला बिल्कुल नहीं जानते फिर ईसाई लोग हिंदू धर्म की सहायता क्यों करेंगे अब विमला को सहज ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है पृथ्वी में हिंदू श्रेष्ठ है और उसमें भी ब्राह्मण और इन ब्राह्मणों में भी बिमला और शशि इन दोनों के अलावा दूसरे कोई धर्म लाभ नहीं कर सकते धर्म क्या अभी भारत में रह गया है भाई ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग योग मार्ग सबका पलायन और सब बचा है अब बचा है केवल छुआछूत मार्ग मुझे मत छुओ मुझे मत छुओ सारा संसार अपवित्र है मैं ही केवल शुद्ध हूँ सहज ब्रह्म ज्ञान वाह हे भगवान आजकल ब्रह्म न तो हृदय कंदर में है न गोलोक में और न सब जीवों में अब वह भात की हांडी में है पहले महत का लक्षण था त्रिभुवन मुपकार श्रेणी भी प्रियमाण सेवा के अनेक कामों में तीनों लोगों को प्रसन्न रखना परंतु अब है मैं पवित्र हूँ और सब संसार अपवित्र रुपये लाओ धरो मेरे पैरों के नीचे जिन महापुरुष ने मुझसे अपने कर्म कोलाहल बंद करके घर लौटने के लिए लिखा है उनसे कहना कि कुत्ते की तरह किसी के पैर चाटना मेरा स्वभाव नहीं है उससे कहो कि अगर वह मर्द है तो मठ बनाकर फिर मुझे बुलाए अन्यथा मैं किसके घर में लौट आऊँ यह देश ही मेरा घर है भारत में क्या रखा है वहाँ धर्म का आदर कौन करता है विद्या का सम्मान कौन करता है घर वापस आओ घर कहाँ है इस बार ऐसे महोत्सव करो कि जैसे पहले कभी ना हुआ हो मैं एक परमहंस महाशय का जीवन चरित्र लिख भेजूंगा, उसे छपवा कर तथा अनुवाद कराकर बेचोगे मुफ्त वितरण करने पर लोग पढ़ते नहीं हैं कुछ दाम लेना कोलाहल का अंत अभी तो आरंभ ही हुआ है मुझे मुक्ति और भक्ति चाह नहीं लाखों नरकों में जाना मुझे स्वीकार है बसंत बल्लोक हितम चरंतः बसंत की तरह लोक का हित करते हुए यही मेरा धर्म है मैं आलसी निष्ठुर निर्दय और स्वार्थी मनुष्यों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता जिसके भाग्य में होगा वह इस महाकार्य में सहायता कर सकता है सावधान सावधान यह सब क्या बच्चों का खेल है सपना है भाई एक बार कमर कसके काम में जुट जाओ तुम लोग मनुष्य बनो समाचार पत्र भेजने की अब आवश्यकता नहीं यह ढेर लग गया है तुम में से किसी में संगठन शक्ति नहीं है बड़े दुख की बात है सबको मेरा प्यार कहना मैं सबकी सहायता चाहता हूँ खबरदार किसी से झगड़ा ना करना याद रखो कि न धन का कोई मूल्य है न नाम का न यश का न विद्या का केवल चरित्र ही कठिनाइयों के दुर्भेद्य पत्थर की दीवारों में से गुजर सकता है लोगों के मतामत मत की अवहेलना ना करना उससे वे बड़े ही क्रुद्ध हो जाते हैं स्थान स्थान पर केंद्र स्थापित करना होगा यह तो बड़ा आसान है जहाँ जहाँ तुम लोग जाओगे वहीं वहीं एक केंद्र स्थापित कर दोगे इसी तरह काम होगा जहाँ भी पांच लोग उन्हें मानते हो, वहीं एक डेरा बनाओ ऐसे ही करते रहो और सभी से पत्र व्यवहार बनाए रखो स स्नेह तुम्हारा विवेकानंद